टॉक, नहीं राम बिन ठॉक नंबर फाइव जब से आपसे दीक्षित हुआ तब तो से आपसे डरने भी लगा उसके पहले यह डर डर नहीं था मुझे। यद्यपि मैं आजीवन भयहीत रहा हूं मुझे यह भी पता है कि जो प्रेम और स्वतंत्रता मुझे आपके सानिध्य में मिली वो मां बाप की गिरद कभी नहीं मिली और यदि आप जैसे आत्यंत प्रेमपूर्ण गुरु की छाया में भी मैं भयमुक्त न हुआ तो और कहां हो पाऊंगा यह भयमुक्ति कैसे संभव होती है बहुत सी बातें समझनी पड़ी भय मुक्ति का कोई भी संबंध दूसरे से नहीं गुरु शिष्य को भय मुक्त न कर सकेगा क्योंकि भय भीतर है और गुरु बाहर है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 तब तक अभय नहीं होगा झूठे गुरु के पास निर्भयता पैदा होगी और सच्चे गुरु के पास पहली दफ़े भय वास्तविक रूप में पैदा होगा इसलिए हो सकता है कि मेरे पास आके भयभीत अवस्था बन गई हो भय ज्यादा प्रगाढ़ मालूम पड़ने लगा हो पढ़ेगा पढ़ना चाहिए क्योंकि तुम्हारे भीतर जो है उसे उघाड़ना होगा जो भी तुमने छिपाया और दबाया है उसका रीजन करना होगा जहां जहां तुमने अपने को धोखा दिया है वहां वहां धोखे की सब दीवारें गिरा देनी होंगी तुम्हारी नग्नता में तुम्हें प्रकट करना जरूरी है उसके बाद ही आगे की यात्रा हो सकती है सत्य की खोज में जो निकला है उसे पहले असत्य को पहचानना शुरू करना होगा और जो वास्तविक की दिशा में जा रहा है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 भय की परिपूर्णता का अनुभव ही तुम्हें अभय में ले जाएगा जीवन बड़ा जटिल है यह बात उल्टी लगेगी कि पहले मैं तुम्हें भय में ले जाऊं और तभी तुम अभय में जा सकोगे सीधा तो यही लगेगा कि तुम्हें निर्भय बनाऊं तुम्हारे भय को ढांकूं छिपाऊं सुंदर वस्त्रों में सुंदर रंगों में तुम्हारी मृत्यु को पोतूं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 पहले मिलेगा विरह पहले मिलेगा सब तरह का संता और तभी उस संतुष्टि का जन्म होगा उस अमृत बोध का जहां से अभे विकसित हो सकता है यहां ये बात भी समझ लेनी जरूरी है कि अक्सर हम धर्म की तलाश में भय के कारण ही जाते हैं।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 लेकिन तुम भीतर तो शरीर को पकड़े ही रहते हो चाहे तुम रोज सुबह उठ के ये पाठ भी करने लगो कि मैं शरीर नहीं हूं चाहे तुम इसे हजार बार दोहराओ भी कि मैं शरीर नहीं हूं लेकिन तुम जानते तुम सरीर हो कि तुम शरीर हो शरीर को लगी चोट तुम्हें लगती है शरीर बीमार होता है तो तुम बीमार होते हो शरीर सुंदर दिखता है तो तुम सुंदर देखते हो शरीर कुरुप हो जाता है तो तुम कुरूप हो जाते हो शरीर बूढ़ा होता है तो तुम बूढ़े होते हो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 इसका मतलब यह हुआ कि जिस दिन आप उपवास करें अगर बहिर्मुखी हैं तो मंदिर में बैठ जाएं उपवास सफल हो जाए अंतर्मुखी हैं कोई फर्क न पड़ेगा मंदिर में बैठ के भी भूख लगेगी भूख तो भूख मंदिर में बैठने से क्या फर्क पड़ेगा यहूदियों का एक त्यौहार है योम कपूर उस दिन वे उपवास करते तो योम कपूर के दिन बहुत उपवास करने वालों की वैज्ञानिक परीक्षा ली गई यौन के पूर्व के दिन लोग सिनागा में चले जाते और दिन भर वहीं बिताते पाया गया कि उसमें जो जो बहर मुखी थे वो भोजन को भूल जाते जो जो अंतर्मुखी है वो भोजन को नहीं भूल पाते क्योंकि उनकी भूख भीतर से उन्हें अनुभव होती ठीक जैन इस मुल्क में यही करते उनके परिश्रम के दिनों में उपवास के दिनों में वो जाके स्थानक में या मंदिर में बैठ जाते वहां धर्मशास्त्र की चर्चा चलती है भोजन की कोई बात नहीं होती भोजन दिखाई नहीं पड़ता भोजन की कंध नहीं मालूम पड़ती वो भूल जाते उनका कारण बाहर लेकिन जो अंतर्मुखी है उसे कोई फर्क ना पड़ेगा जब उसे भूख लगेगी तो लगेगी ही चाहे शास्त्र कितने ही जोर से पढ़ा जाता हो ये बड़ा उल्टा मामला हो गया है इसका मतलब यह हुआ कि जो लोग जंगल में जाकर ब्रह्मचर्य को उपलब्ध हो जाते हैं वो बहिर्मुखी है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 कि धर्म के नाम पर जो जमात इकट्ठी होती है वह बहिर्मुखियों की होती है और जैन धर्म का विकास नहीं हो सका उसका एक बुनियादी कारण ये है वह जमात बहिर्मुखियों की है उपवास पर बड़ा जोर उसमें अंतर्मुखी सफल नहीं हो पाता बहिर्मुखी सफल हो जाता है जैन साधु मुनि सन्यासी को गौर से देखें तो उसे बहिर्मुखी पाएंगे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 आत्मा कप नहीं सकती क्योंकि आत्मा अमृत है फिर कौन कपता है यह शरीर और आत्मा के बीच में वो जो तादात्म्य का सेतु है वो जो ब्रिज वो कपता है सारा कंपन उसका है सारा भय उसका है वो जो तादात्म्य मैं शरीर हूं ये जो रेखा है ये कपती ये कपेगी क्योंकि एक तरफ मरा हुआ शरीर और एक तरफ अमृत आत्मा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 दूसरा प्रेम प्रेम का अर्थ हुआ कि तुमने अपने को आत्मा पहचाना इसलिए मैं उस प्रेम की बात नहीं कर रहा हूं जो पति पत्नियों को कर रहे हैं पत्नियां पति को कर रही हैं बाप बेटे को कर रहा है बच्चे बाप को कर रहे हैं मैं उस प्रेम की बात नहीं कर रहा वो तो भय का ही चाल है पति भयभीत है पत्नी भयभीत है दोनों भयभीत है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 गीत गुनगुनाते खुद की आवाज सुन के ऐसा लगता है कोई साथ है या कम से कम इतना हो जाता है कि गीत की गुनगुनाहट में भूल जाते हैं कि अंधेरा है गीत की गुनगुनाहट में भूल जाते हैं कि गली सोनी है कोई भी नहीं गीत में डूब जाते हैं तो गली भूल जाती पति पत्नी में डूब के भूल रहा है पत्नी पति में डूब के भूल रही मां बच्चों में भूल रही है मित्र मित्रों में भूल रहे हैं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 तो पत्नी भाव विसर्जित हो जाएगा तुम्हारा बच्चा तुम्हारा है यह भाव चला जाएगा परमात्मा का है यह भाव रह जाएगा तुम निमित्त मात्र हो और तुम्हारा प्रेम अहिरनिश बरसता रहेगा कौन पात्र कौन अपात्र यह सवाल न रहेगा तुम नदी की तरह बहोगे और जिसको भी प्यास हो वह अपने पात्र में तुम्हें बर ले और ले जाए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 जल्दी कुछ है भी नहीं जल्दी में कहीं तुम घाव को छिपाने की कोशिश न करने लगो छिपाना सदा आसान है मलहम पट्टी कर लेने से सुविधा है या ऐसी दवाएं तुम्हें दी जा सकती हैं कि तुम्हें दर्द का पता ना चले सिद्धांत और शास्त्र ऐसी ही दवाएं जिनसे तुम्हें दर्द का पता नहीं चले।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 जब आप चुप बैठते हैं तो वो मौन पकड़ में नहीं आता लेकिन जब आप बोलने लगते हैं तो दो वाक्यों के दो शब्दों के बीच कुछ मोह की झलक मिलती है लेकिन आपका वाणी का अर्थ समझने में इतना मोह होता है कि वो मौन छूटता छूटता जाता है तो कृपया समझाएं कि जब हम सुनते हैं तो आप आपको कहीं तक दिल्क नहीं ऐसा होगा स्वाभाविक है जब मैं बिल्कुल चुप बैठा हूं तब तुम चुप नहीं बैठ पाते तब तुम्हारे भीतर विचारों की धारा चलती अंतर धारा बहती तब तुम अपने से बात करते हो बात करने की आदत इतनी गहन हो गई है इतनी पत्थर की लकीर की तरह हो गई है कि एक क्षण को भी भीतर तुम विश्राम भी को उपलब्ध नहीं होते अगर मैं बिल्कुल चुप बैठा हूं तो तुम मुझे भूल ही जाओगे तुम्हारे भीतर की धारा सक्रिय हो जाएगी तुम्हारी पुरानी आदत तुम्हें पकड़ लेगी तुम अंतरवार्ता में लीन हो जाओगे मनोलाक है अकेले ही बोलते हो लेकिन बोलते हो फिर मेरा मौन भी तुम्हें दिखाई पड़ना मुश्किल है क्योंकि वही हमें दिखाई पड़ता है जिसकी पृष्ठभूमि में विपरीत मौजूद हो एक मनोवैज्ञानिक एक विश्वविद्यालय में प्रयोग कर रहा था उसने काले बड़े ब्लैक बोर्ड पर एक छोटा सा सफेद चिन्ह बना दिया और विद्यार्थियों से पूछा कि तुम्हें क्या दिखाई पड़ता है तो उनमें से एक को भी बड़ा ब्लैक बोर्ड दिखाई नहीं पड़ा सभी ने कहा कि छोटा सफेद चिन्ह दिखाई पड़ता है वो छोटा जो सफेद चिन्ह है उसकी पृष्ठभूमि में काली पर्त है ब्लैक बोर्ड वो उभर के दिखाई पड़ता है अगर मैं बिल्कुल चुप बैठा हूं तो एक रस है मौन उसके विपरीत कुछ भी नहीं जैसे किसी ने सफेद दीवाल पर सफेद चिन्ह बना दिया वो दिखाई नहीं पड़ेगा वो कैसे दिखाई पड़ेगा उसको दिखाने के लिए विपरीत चाहिए अगर मैं चुप बैठा हूं तो सफेद दीवाल पर सफेद चिन्ह उसे तुम चूक जाओगे। अगर मैं बोल रहा हूं तो हर मेरे दो शब्दों के बीच में मौन है शब्द तो तुम्हारे लिए बोल रहा हूं अपने लिए तो मैं मौन ही हूं शब्द तो ऊपर ऊपर है भीतर तो मैं मौन ही हूं मेरे भीतर कोई अंतरवार्ता नहीं है जब मैं अकेला बैठा हूं तो मैं कोई भीतर बात नहीं कर रहा हूं बोलना तुम्हारे लिए चुप होना मेरा स्वभाव तो हर दो शब्द के बीच में मैं मौजूद हूं और जब एक शब्द समाप्त हुआ और दूसरा शुरू नहीं हुआ तो बीच में मेरा मौन दो तरफ काली रेखा है बीच में शुभ्र रेखा है इन दो काली रेखाओं के कारण तुम्हें मेरा मौन बोलते समय ज्यादा प्रकट मालूम होगा चुप रहते समय ज्यादा प्रकट नहीं मालूम होगा क्योंकि हमें वही चीजें दिखाई पड़ती हैं जो विपरीत की पृष्ठभूमि में है अगर जगत में कुरूप लोग खो जाए तो कौन सुंदर होगा और जगत में अगर शोरगुल ना हो तो तुम्हें शांति का पता कैसे चलेगा और अंधेरी रात है इसलिए दीये का प्रकाश मालूम होता है मृत्यु है इसलिए जीवन में रस मालूम होता है घृणा है इसलिए प्रेम का एक उन्माद है और कांटे चुभते हैं इसलिए प्यार फूलों पर आता है विपरीत के कारण तुम्हें दिखाई पड़ता अनुभव होता है तो जब मैं बोल रहा हूं दो शब्दों के झंकार के बीच सुनने हैं खाली जगह वो खाली जगह तुम्हें प्रगाड़ होकर दिखाई पड़ेगी लेकिन तब तुम्हारी अड़चन भी मैं समझता हूं तब तुम क्या करो तुम शब्द का अर्थ समझो या मौन का क्योंकि अगर तुम शब्द का अर्थ समझो तो मौन खो जाता है क्षण भर को मौन झलकता है अगर तुम पहले शब्द के स्मृति से भरे हो तो चूक जाओगे अगर तुम दूसरे शब्द की प्रतीक्षा कर रहे हो तो चूक जाओगे ये बारीक जो लकीर मौन की है दोनों तरफ किनारे शब्द के अगर उन पर तुम्हारा ध्यान है तो तुम ये लकीर चूक जाओगे और अगर तुमने इस मौन पर ध्यान दिया तो वह शब्द तुम्हारे भीतर प्रवेश न कर पाएंगे तुम क्या करो अगर तुम अपनी मानोगे तो तुम शब्दों पर ध्यान दोगे अगर तुम मेरी मानो तो तुम शब्दों की फिक्र छोड़ोगे तुम मौन पर ध्यान दो क्योंकि जो मैं कह रहा हूं उसका अर्थ शब्दों में नहीं मौन में जो मैं तुम्हें जतलाना चाहता हूं वो पंतियों में नहीं पंतियों के बीच में है जहां खाली जगह है और अगर मैं ये शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं तो बस ब्लैक बोर्ड की तरह ताकि तुम्हें सफेद बिंदु दिखाई पड़ जाए सफेद बिंदु दिखाने के लिए ब्लैकबोर्ड है ब्लैकबोर्ड का अपना कोई भी अर्थ नहीं तो जब तुम मुझे सुन रहे हो तुम अर्थ की फिक्र छोड़ो अर्थ सुनने से प्रकट होगा अर्थ मौन से तुम्हें मिलेगा तुम शब्द को सुनो लेकिन पकड़ो मौन को तुम्हारा ध्यान मौन पर हो जब एक शब्द खो जाए और दूसरा उठे ना तभी तुम मुझसे जुड़ोगे उसी जगह संधि उसी जगह द्वार खुला है इसलिए तुम इसकी बहुत चिंता मत करो कि मैं क्या कह रहा हूं तुम इसकी ही चिंता करो कि कहने के बीच में मैं क्या नहीं कह रहा हूं कहां कहां रिक्तता है तुम रिक्तता से ही मेरे भीतर प्रवेश करोगे और मैं भी रिक्तता से ही तुम्हारे भीतर प्रवेश कर सकता हूं अगर मैं न बोलूं तो तुम भीतर बोलते रहते हो इसलिए फिर मेरे मन को नहीं पकड़ पाते मैं बोलता हूं तो तुमको बोलना तुम्हारा बोलना रुक जाता है तुम व्यस्त हो जाते हो इसलिए भीतर की धारा छिन्न भिन्न हो जाती तुम उत्सुक हो जाते हो सुनने में तो तुम्हारे भीतर की वार्ता टूट जाती तो बोलने का एक फायदा है वह यह नहीं कि जो मैं कहना चाहता हूं वो तुम इनसे कह सकूंगा बोलने का एक फायदा है कि तुम्हारे भीतर बोलने की जो धारा है वो छिन्न भिन्न हो जाएगी बोलता हूं ताकि तुम ना बोलो बस इतना अर्थ है लेकिन जो मैं तुमसे कहना चाहता हूं वो शब्दों के बीच बीच में है निश्द में है तुम चिंता मत करो कि मैं क्या बोल रहा हूं तुम्हारा ध्यान बीच के शून्य में उतरे और परम आनंद की तुम्हें प्रती होगी उस क्षण में ना तो मैं बचूंगा ना तुम बचोगे उस क्षण में ना बोलने वाला होगा न सुनने वाला होगा उस क्षण में दोनों के भीतर जो छिपा है वो एक हो जाएगा मिल जाएगा उस क्षण में एक गहन आलिंगन है उस क्षण में दो नदियों का संगम है उस क्षण में दो चेतनाएं अपनी सीमाएं छोड़ देती असीम हो जाती तुम्हारा मन तो कहेगा कि सुनो मैं क्या कह रहा हूं लेकिन कुछ भी जो महत्वपूर्ण है कहा नहीं जा सकता शब्द सभी थोते हैं शब्दों का कोई भी मूल्य नहीं है सब तो सतह पर उठी हुई झाक है सागर की लहरों पर झाक दूर से देखने पर बड़ी प्यारी मालूम पड़ती लगता है जैसे कोई रजत मुकुट पहनकर आती हो सागर की लहर ऐसा लगता है जैसे फूल खिले हैं सागर की लहर पर शुभ्र अनंत फूल पर दूर से पास जाके अगर तुम झाक को हाथ में लो तो पानी के बुलबोले सब बिखर जाएंगे सब चेतना के सागर पर उठे झाग से ज्यादा नहीं और अगर चेतना गहरी हो तो सुंदर झाग उठती और अगर चेतना भीतर संगीतपूर्ण हो तो झाग में भी एक संगीत होता है भीतर जीवन शांत हुआ हो तो झाग में एक तरह के काव्य का जन्म होता है मैं जो बोल रहा हूं वो झाग है उसमें अगर तुम्हें एक काव्य की प्रतीति हो सौंदर्य का अनुभव हो तो उसे तुम सिर्फ इशारा समझना उस झाग को मुट्ठियों में बांध के तिजोरी में बंद करने से कुछ भी ना होगा वो झाग जहां से आती हो वो जिस शून्य से उठती हो जिस गहन से उसका जन्म होता हो उसकी चिंता करना शब्द झाग है शून्य में सागर है तो जब दो शब्दों के बीच में मौन हो, तभी द्वार खुले हैं मंदिर के तभी तुम प्रवेश कर जाना तो पूरा गेस्टाल्ट बदलना होगा ये गेस्टाल्ट शब्द समझने जैसा है जर्मन शब्द है और जर्मनी में एक मनोविज्ञानकों का संप्रदाय है गेस्टाल साइकोलॉजी। कभी तुमने बच्चों की पत्रिकाओं में देखा होगा एक चित्र बना होता है एक बूढ़ी स्त्री का लेकिन उस बूढ़ी स्त्री में एक जवान स्त्री भी छिपी होती है अगर तुम गौर से देखो तो तुम्हें जवान स्त्री दिखाई पड़ने लगती है अगर तुम गौर से देखते ही रहो तो फिर जवान स्त्री बदल जाती और बूढ़ी स्त्री दिखाई पड़ने लगती उन्हीं रेखाओं में दोनों बनी है एक मचे की बात है कि दोनों एक साथ नहीं देखी जा सकती तुम दोनों देख सकते हो पहले तुमने बूढ़ी स्त्री देख ली फिर तुमने जवान भी खोज ली अब तुम दोनों से परिचित हो लेकिन जब भी तुम देखोगे तो एक को ही देख पाओगे और तुम्हें पता है कि दूसरी मौजूद है इसलिए अब कोई ना पता का सवाल नहीं है अज्ञान का कोई सवाल नहीं लेकिन जब तुम जवान को देखोगे तब बूढ़ी स्त्री को तुम ना देख पाओगे जब तुम बूढ़ी को देखोगे तो जवान खो जाएगी और तुम्हें पता है इस चित्र में दोनों हैं अब लेकिन दोनों को साथ नहीं देखा जा सकता इसको जर्मन भाषा में वो कहते हैं गेस्टाल्ट एक ढांचा तो जब तुम मेरे शब्द सुनोगे तुम मौन को ना सुन पाओगे स्टांड बदल गया तब तुम्हारी पूरी चेतना शब्द को पकड़ने में लगी तब शून्य से तुम वंचित रह जाओगे और जब तुम मेरे शून्य को पकड़ोगे तब तुम शब्द को ना पकड़ पाओगे जब जवान स्त्री दिखाई पड़ेगी तो बूढ़ी दिखाई ना पड़ेगी बूढ़ी दिखाई पड़ेगी तो जवान ना दिखाई पड़ेगी दोनों मौजूद हैं एक को ही तुम पकड़ पाओगे तुम्हारा मन कहेगा शब्द को पकड़ो क्योंकि मन सदा शब्द पर ही जीता शब्द उसका भोजन मन शब्द से बड़ा होता है मन शब्द से संपदाशाली होता है मन की सारी संपदा शब्द है जहां शब्द गए मन गया शब्द ना बचे मन ना बचा तो मन तो कहेगा पकड़ो शब्द को मूल्यवान है एक एक शब्द को कंठस्थ कर लो इन्हीं में सब सार छिपा है सब सत्य इन्हीं में एक भी शब्द चूक ना जाए पी जाओ मन तुमसे यही कहेगा मन तुमसे यही सदा कहता रहा है, फिर तुमने कितने शास्त्र कंठस्थ किए कितनी गीता कुरान बाइबल तुम पी चुके हो फिर भी सत्य की कोई झलक नहीं मेरे शब्द भी तुम्हारे भीतर चले जाएं, इकट्ठे हो जाएं, तो भी सत्य की कोई झलक नहीं हो पाएगी जहां गीता हार जाती है कुरान हार जाते हैं वहां मैं भी जीत ना पाऊंगा कोई शब्द कभी नहीं जीत पाएगा तुम्हारा मन शब्द को तो पी लेगा और मजबूत हो जाएगा मन की मत सुनना अगर मेरी सुनोगे तो शून्य को मौन को पकड़ना और पीना इसकी चिंता ही मत करो कि मैं क्या कह रहा हूं मैं चिंता नहीं कर रहा हूं कि मैं क्या कह रहा हूं कल मैंने कहा क्या कहा उसकी मुझे आज चिंता नहीं आज क्या कह रहा हूं कल उसकी चिंता ना होगी इसलिए बहुत मित्र बड़े कष्ट में पड़ते हैं वो कहते हैं कल आपने कुछ कहा आज आप कुछ कहते हम किस बात को माने उनकी तकलीफ मेरे समझ में आती है क्योंकि वे शब्दों को पकड़ रहे हैं कहना मेरे लिए मूल्यवान ही नहीं है मैं तो कहने के बीच में जो जगह खाली है वही मूल्यवान कल मैंने दूसरे ब्लैक बोर्ड का उपयोग किया था आज दूसरे का कर रहा हूं ब्लैक बोर्ड निष्प्रयोजन वो जो सफेद बिंदु वहां है वही प्रयोजन है कल दो दूसरे शब्दों के बीच मैंने अपना द्वार सुनने का तुम्हारे लिए खोला था आज दूसरे दो शब्दों के बीच खोलता हूं मेरे लिए संगत उस बीच के सुनने की वे दरवाजे लकड़ी के बने हैं कि चांदी के कि सोने के तो उन पर फूल खुदे हैं कि पत्ते किस्डे कि अलंकृत व्यर्थ है बात वो जब दरवाजा खोला है वो जो खाली जगह है जहां से तुम मेरे भीतर आ सकते हो मैं तुम्हारे भीतर जा सकता हूं उससे प्रयोजन है शब्दों को जो सुनेगा वो पाएगा कि मेरे शब्दों में बड़ी असंगतियां कभी मैं कुछ कहता हूं कभी कुछ कहता हूं निश्चित ही वे ठीक कहते हैं असंगतियां हैं लेकिन उससे प्रयोजन ही नहीं है शब्द मेरे लिए केवल निमित्त है शून्य के को खोलने के लिए और जो शून्य को देखेगा वो पाएगा कि मैं बिल्कुल संगत हूं क्योंकि कल भी वही शून्य खोला था आज भी वही शून्य खोला है आगे भी वही शून्य खोलता रहूंगा द्वार बदलते जाएंगे द्वार बदलने ही चाहिए उसका उपयोग है द्वार के बदल जाने का अगर मैंने जो शब्द कल कहे थे वही मैं आज कहू वही परसों भी कहे थे वही परसों भी कहूंगा तुम सो जाओ तुम्हारे भीतर की वार्ता शुरू हो जाएगी इसलिए मंदिरों में लोग कथा सुनते समय सोते हैं उसका कारण है उसका कारण है वो कथा परिचित है सुनने योग्य कुछ भी नहीं है तो सजग कैसे रहे उन्हें पता है कि राम की सीता खो जाती और उन्हें पता है कि राम रावण चुरा के ले जाता और उन्हें कथा का अंत भी मालूम है कि सीता वापिस लौट आएगी युद्ध होगा और राम जीतेंगे सब पता है इतनी बार पता है कि अब इसमें को सुनने को नहीं बचा और जब सुनने को नया ना हो तो नींद पकड़ लेती पुराने की पुनरुक्ति नींद लाती माताएं जानती हैं और आप नहीं जानते वो बच्चे को कहती हैं सो जा राजा बेटा सो जा राजा बेटा इसको वो गीत बना लेती हैं लोरी एक ही लकीर दोहराए चली जाती है सो जा राजा बेटा सो जा थोड़ी देर बच्चा सुनता है फिर उब जाता है वही बात वही बात वही बात सो जाते। तुम्हारे मंत्र लोरियों का काम करते हैं तुम बैठे हो कह रहे हो राम राम राम राम नींद लग जाती तंदरा पकड़ लेती क्योंकि राम राम को कब तक सुनोगे वही वही ऊप पैदा होती ऊप से तंद्रा आती तंद्रा नींद में ले जाती अगर मैं रोज तुमसे वही कहूंगा वही शब्द कहूंगा तुम सोने लगोगे और यहां मैं तुम्हें जगाने की चेष्टा कर रहा हूं सुलाने की नहीं इसलिए शब्द मैं रोज बदलता रहूंगा शब्द मेरे लिए अर्थ अर्थहीन है उनमें कोई भी संगति असंगति का सवाल नहीं है मैं क्या कहता हूं उसमें मुझे रस ही नहीं है कहने के बीच बीच में मैं जो जगह छोड़ देता हूं उसमें ही मेरा रस है वहीं मेरा निमंत्रण है उसे तुम चूके तो सब तुम चूक गए तुम मेरे सब शब्द कंठस्थ कर लो उससे कुछ सार नहीं और तुम्हारा बोझ बढ़ जाएगा वैसे ही बोझ काफी वैसे ही तुम जरूरत से ज्यादा जानते हो वैसे ही तुम्हारा ज्ञान तुम्हारी जान ले रहा है ये शब्द और तुम्हारे ज्ञान को बढ़ा देंगे तुम और बड़े जानकार हो जाओगे तुम कुशल तर्क कर सकोगे तुम समझा सकोगे तुम दूसरे को बदल सकोगे उसकी बुद्धि को छत विछत कर सकोगे तुम्हें हराना मुश्किल होगा पर तुम तुम ही रहोगे बीमार रुग्ण कहीं पहुंचे हुए नहीं जहां जहां तुम पाओ कि तुम्हारा मन हट गया है जहां जहां तुम पाओ कि शब्दों के बीच का मौन तुम्हें सुनाई पड़ा है वहां तुम डुबकी लगा लेना वही घाट है जहां से पार हुआ जाता वही तीर्थ है जहां से नाव उस किनारे की तरफ जाती कुछ और प्रश्न पूछने लगते हैं तो हमें अनंत दूरी महसूस होती है आपसे और जब आप बोलने लगते हैं तो न जाने हम कहाँ पहुँच जाते हैं आपकी भी दिक्कत सुनते हुए कभी खुशी खुद है कभी आंसू भर आते कभी कुछ होता है कभी कुछ कभी आप तूफान बनकर झकझोर देते हैं हमें कभी बादल बनकर गस जाते हैं क्या है जब भी प्रश्न पूछोगे तब तो दूरी मालूम होगी क्योंकि प्रश्न पूछते समय तुम्हारे मन को तत्पर होना पड़ता है तुम्हें सोचना पड़ता है तुम्हें विचारना पड़ता है जब तुम विचारते हो सोचते हो तब दूरी पैदा हो जाएगी तब तुम्हारा मन सक्रिय है मन की सक्रियता में ही तो ध्यान खो गया है और जब तुम सुनते हो तब तुम्हारा मन निष्क्रिय है उसको करने को कुछ भी ना बचा तब तुम एक पैसिविटी एक निष्क्रियता की भांति सुनते हो जब तुम पूछते हो तब एक आक्रमण है प्रश्न आक्रमक है उसमें एक हमला है एक कुतूहल है चिंता है कुछ जानने का तनाव है प्रश्न एक भीतरी उथल पुथल है इसलिए दूरी बढ़ जाती है जैसे ही तुम पूछ चुके मन विश्राम को उपलब्ध हुआ अब तुम्हें कुछ करना नहीं सिर्फ सुनना है सुनना कोई क्रिया नहीं है सुनने के लिए तुम्हें कुछ भी नहीं करना है तुम्हें सिर्फ यहां होना है सुनने के लिए तुम्हें कुछ भी प्रयत्न और प्रयास अपेक्षित नहीं है तुम बस खाली बैठे रहो और तुम सुन लोगे जैसे ही तुम सुनते हो खाली बैठ जाते हो कुछ करते नहीं निष्क्रिय हो जाते हो ध्यान का सुर बंध जाता है फिर मैं जो बोल रहा हूं उस बोलने में अगर तुम्हारा मन पूरी तरह लीन हो गया अगर तुम भूल ही गए कि तुम यहां हो तुम मिठी गए तो जरूर लगेगा कि तुम किसी और लोक में प्रवेश कर गए इसी लोक में तुम कभी भी प्रवेश कर सकते हो मेरे बिना भी सिर्फ सूत्र पकड़ लेने की जरूरत है सूत्र यह है कि जब तुम्हारा मन कुछ भी नहीं कर रहा तब तुम दूसरे लोक में प्रवेश कर जाते हो तब एक नया आयाम खुल गया जो अपरिचित था अज्ञात निकट आ गया ज्ञात छूट गया तो अगर मुझे सुनते वक्त तुम्हें लगता है किसी और लोक में पहुंच गए तो इसे तुम तो मुझसे मत जोड़ लेना अन्यथा एक निर्भरता एक डिपेंडेंस पैदा हो जाए तब तुम मेरे गुलाम हो जाओ जो कि अध्यात्म की तरफ जाने में सबसे बड़ी बात है तब तुम परतंत्र हो जाओगे तब तुम्हें लगेगा कि तुम्हारा दूसरे लोक में प्रवेश मेरे द्वारा होगा जो कि गलत है मैं केवल निमित्त हूं तुम ही जाते हो तुम ही उतर आते हो लेकिन तुम्हारी आंख चूंकि मुझ पे लगी है इसलिए भ्रांति पैदा हो सकती तो इस प्रयोग को तुम घर पर भी करना एकांत में भी करना कभी पक्षियों के साथ करना कभी बहते हुए झरने के साथ करना कभी हवाएं गुजरती हों वृक्षों के पत्तों को झकझोरती हुई उस आवाज को सुनते हुए करना तुम चुप हो जाना जैसे तुम चुप मेरे पास हो जाते हो वैसे ही तुम सरिता के पास चुप हो जाना सरिता तो तुम्हारी गुरु नहीं है सरिता को पता भी नहीं कि तुम वहां किनारे बैठे हवाओं का तुम्हें से कुछ लेना देना नहीं है वृक्षों में आवाज गूंजती है वह तुम्हारे लिए नहीं गूंजती वृक्ष के पास बैठकर उस आवाज को सुनना तत्म तुम दूसरे लोक में प्रवेश कर जाओ और तब तुम्हें ज्ञात होगा कि गुरु पर निर्भर हो जाना भी एक नए संसार का निर्माण है वो एक नया बंधन तुम गुरु बदल लेते हो वो सिर्फ बंधन को बदलना है एक काराग्रह से दूसरी काराग्रह में प्रवेश कर जाओ। एक काराग्रह छूट भी नहीं पाती कि तुम दूसरे का आयोजन कर लेते हो मुझ पर अगर तुम निर्भर हुए तो यह सत्संग घातक हो गया अगर मैं तुम्हारा एकमात्र द्वार बन गया दूसरे लोक में प्रवेश का तो यह द्वार भी काराग्रह में ही ले जाएगा तब मेरे बिना तुम पीड़ित होने लगोगे तब मैं एक व्यसन हूं अगर गुरु व्यसन बन जाए तो सारी घटना ही व्यर्थ हो गई इसलिए जो तुम्हें दूसरे लोग की थोड़ी सी झलक शांत चुप बैठ के श्रवण करते हुए महावीर ने ऐसे व्यक्ति को ही श्रावक कहा है। सुनते हुए जिससे दूसरे लोग का अनुभव हुआ वो श्रावक महावीर कहते हैं कि चार तरह के घाट चार तीर्थ हैं जहां से यात्रा होती दूसरे तरफ दूसरे लोग की तरफ एक साधु एक साध्वी एक श्रावक एक श्राविका महावीर ने कहा कुछ लोग तप करके वहां पहुंचते हैं कुछ लोग सिर्फ सुन के पहुंच जाते हैं साधु और साध्वी तो बड़ी मेहनत करते हैं तब उस तरफ का किनारा दिखाई पड़ता है लेकिन सद श्रावक श्राविका सिर्फ सुनकर उस दूसरे लोक में प्रवेश कर जाते कृष्णमूर्ति निरंतर राइट लिसनिंग जोर देते रहते हैं ठीक सुनो सम्यक श्रवण मगर सम्यक श्रवण भी खतरनाक हो सकता है उसका उपयोग है क्योंकि पहली झलके वहां से मिल जाती फिर उन झलकों को तुम जीवन का आधार मत बना लेना फिर उन झलकों को तुम विभिन्न स्थितियों में पाने की कोशिश करना ताकि गुरु से मुक्ति हो सके तो कभी वृक्ष के पास कभी नदी के पास कभी बीच बाजार में खड़े होकर सुनना आवाजों को और चुप हो जाना वहां भी तुम्हें वही दूसरा लोक लोग त्यों खुल जाएगा जब तुम पूछते हो पूछना चाहते हो तब तुम भीतर बेचैन होते हो प्रश्न तुम्हें उद्विग्न करते हैं और प्रश्न चित्त को आक्रमक बनाते हैं प्रश्न भी एक तरह की गहरी हिंसा है लेकिन जब तुम सुनते हो तो चित्त शांत हो जाता है तनाव बैठ जाता है लहरें खो जाती उस सुनने में दूसरे लोग की झलक मिलती है निश्चित ही कभी मैं एक तूफान की तरह तुम्हें हिलाता हूं और कभी एक वृक्ष की घनी छाया की तरह तुम्हें विश्राम देता हूं बहुत बार तुम्हें जरूरत है कि तुम हिलाए जाओ ताकि तुम में बहुत कुछ जो कचरे की भाती चिपका है वो गिर जाए बहुत बार जरूरत है कि तुम्हें विश्राम दिया जाए ताकि तुम्हारे चित्र जो नया पैदा हो रहा है वो ठीक से जम जाए माली कभी पौधे को काटता है कभी पानी देता है कभी पौधे को झकझोर कर उसके पुराने पत्तों को गिराता है कभी लकड़ी का सहारा देकर उसको आराम देता है कभी पौधे को धूप में रखता है कभी छाया में हटा लेता है तुम एक नए पैदा होते पौधे की भांति हो और तुम्हें बहुत चीजों की जरूरत है अगर तुम्हें छाया ही छाया मिले तो तुम धीरे धीरे निर्वीर हो जाओ अगर तुम पर शांति ही शांति वरसाई जाए तो तुम मुर्दे की भांति हो जाओ तुम्हारी जीवंत तक हो जाए तुम्हारा उत्साह क्षीण हो जाए तुम्हारा उत्सव धीरे धीरे शांत हो जाए तुम्हारे जीवन में शांति तो होगी लेकिन आनंद नहीं होगा और अगर आनंद न हो तो अकेली शांति निर्जीव है वो मुर्दे की है मरगट की है तो कभी तुम्हें तूफान की तरह जीवित करना जरूरी है कभी तुम्हें चुनौती देनी जरूरी है और तुम्हें दूर का निमंत्रण देना जरूरी है ताकि तुम्हारी उमंग उठे और तुम अनंत की यात्रा पर जाने के लिए दौड़ पड़ो ताकि तुम जीवित भी रहो तुम्हारी शांति मौत में बन जाए अन्यथा तुम पाओगे बहुत से साधु संन्यासियों को शांति की तलाश में वे करीब करीब मर चुके वे पत्थर की मूर्तियों की बात ही उनके भीतर हृदय धड़कता नहीं क्योंकि हृदय की धड़कन से भी उन्हें डर लगता है कि कहीं अशांति ना हो जाए वे डरे डरे श्वास लेते हैं क्योंकि हर श्वास उत्पात पैदा कर सकती है वे जीते हैं भयभीत संभल के कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए उनकी शांति बड़ी कमजोर बड़ी डरी हुई है कोई भी चीज उसे नष्ट कर सकती है वे उन पौधों की तरह हैं जो छाया में ही रखे गए अब उन्हें धूप में लाना मुश्किल धूप में वे कुमलाएंगे और मर जाएंगे लेकिन अकेली छाया का कहीं कोई जीवन है धूप और छाया दोनों चाहिए क्योंकि धूप जीवन देती है लेकिन जीवन भी अति हो जाए तो विक्षिप्तता पैदा हो जाती ऊर्जा इतनी हो जाए जो तुम संभाल ना सको तो तुम पागल हो जाओ तो दोनों करना होगा और दोनों के बीच एक संगीत का लगता है तुम्हें झकझोरना भी होगा तुम्हें विश्राम भी, भी देना होगा तुम्हें धूप में भी छोड़ना होगा तुम्हें छाया में भी ले आना होगा क्योंकि मैं तुम्हें सिर्फ शांति के जगत में नहीं ले जाना चाहता मैं तुम्हें आनंद के जगत में ले जाना चाहता नाचती हुई शांति का नाम आनंद है उत्सव से भरी उमंग से भरी शांति का नाम आनंद है आनंद एक ऐसी सक्रियता है जिसमें केंद्र पर निष्क्रियता बनी रहती है। आनंद एक ऐसा नृत्य है जिसमें नृत्यकार खो जाता है। नृत्यकार बिल्कुल शांत होता है और नृत्य चलता है आनंद ऐसी छलांग है जहां हम ऊंचे से ऊंची ऊंचाई को छूते और फिर भी जमीन को कभी छोड़ते नहीं अधूरे को साधना सरल है पूर्ण को साधना कठिन है सांसारिक लोग जीवन को साधते तथाकथित साधु सन्यासी मृत्यु को साधते मैं तुम्हें दोनों को एक साथ साधवाना चाहता हूं तुम्हारा अहंकार तो बिल्कुल मृत हो जाए और तुम्हारा परमात्मा पूर्ण जीवित हो मृत्यु तुम्हारा बाया हाथ हो तो जीवन तुम्हारा दाया हाथ हो एक श्वास तुम्हारी मृत्यु हो तो दूसरी श्वास तुम्हारी जीवन हो तुम तूफान की तरह नाचते हुए युवा ऊर्जा से भरे ऊर्जा का एक बाढ़ और तुम मौन भी शून्य भी शांत भी कृष्ण की तरह तुम्हारे ओंठ पर बांसुरी भी हो और बुद्ध की तरह तुम बोधि वृक्ष के नीचे मौन भी बैठे रहो बांसुरी तुम्हें व्यथित न करे और मौन तुम्हारा बांसुरी का दुश्मन न हो जाए जिस दिन शून्य ओंठों पर बांसुरी रख दी जाती जिस दिन मौन से संगीत पैदा होने लगता उस दिन तुमने जाने जीवन की चरम सार्थक उस दिन निष्पत्ति है उसके पार फिर कुछ भी नहीं इसलिए कभी तुम्हें हिलाता हूं ताकि बांसुरी हाथ से न छूट जाए कभी तुम्हें विश्राम में रखता हूं ताकि बांसुरी से बहने वाला शून्य जन्म पा सके शून्य का स्वर, मौन का संगीत नृत्य करता हुआ आनंद यही लक्ष्य चित